और भाई सब प्रकार ऐसी प्रभु होकर रहना यह एक बहुत बढ़िया बात है मनुष्य की ओर से और जिस जिस समय कोई साधक लेता है हां देता है कि अब हम हर प्रकार से मुंखे होकर रहेंगे तो उसके जीवन में बड़ा भारी परिवर्तन आता है ऐसा कौन कर सकता है अब हम हर प्रकार से नीचे ओर रहेंगे ऐसा कौन कर सकता है सोच करके देखिए तो उनके अनुरागी भक्त जो हुए परमात्मा प्रेमी के प्रेमीजन उनमें से स्वामी जी महाराज के पास पर हम लोगों ने उनकी बातें सुनी माया जी ने क्या कहा कि भाई संत के कहने से भक्त के कहने से धर्म में लिखा हुआ है इसलिए हम मान ही लोग कि परमात्मा से ही मेरा नित्य संबंध है वही मेरा अपना है अथवा मैं केवल उन्ीता हूँ अपनी ओर से मान लो ये मत पूछना कि भगवान कहाँ हैं और कैसे हैं, कब मिलेंगे क्या करते हैं और हम उनके समर्पित हो जाएंगे तो इसके बदले में मेरे, मेरे साथ क्या क्या करेंगे ये सब कुछ मत पूछो कभी मत पूछो क्यों इसलिए कि लोगों ने सुना है कि परमात्मान सर्व सामर्थ्यवान है दुर्बल आदमी को कोई सामर्थ्यवान सहारा लिए कौन इंकार करेगा सर्व सामर्थ्यवान है सृष्टि के मालिक हैं, अनंत सौंदर्सवान हैं, तो ऐसे किसी को संबंधी मिलता हो मित्र मिलता हो रक्षक मिलता हो रुको अनुसार करेगा सब कुछ भी हो जाएगा क्यों क्योंकि भाई मैं दुर्बल हूँ और वे अनंत सामर्थ्यवान है तो उनका बल मेरे काम आ जाएगा मैंने अनेक प्रकार के अपराध किए हैं और वे पतित पावन है तो उनकी पतित पावनता का मेरे काम आ जाएगी मेरे भीतर बहुत प्रकार की स्वित्रता है और वे कृषि के मालिक है तो उनकी संपत्ति में कहा आ जाएगी ऐसा नहीं आएगा इसलिए महाराष्ट्र जी मना करते हैं पूछो ही मत कि कहाँ है और ये भी मत सोचो कि कैसे है ये भी मत पूछो कि क्या करते हैं और मेरे भी ध्यान में मत रखो कि मैं उनका हो जाऊंगा तब हमसे क्या क्या दूंगे इसलिए कि अगर ऐसी बातें सोचोगे और पूछोगे तो जिस जहां को लेकर के जिस अपने संकल्प को लेकर के तुम संसार में फंसे हुए हो तो उन्ही संकल्पों को लेकर परमात्मा के बारे में सोचोगे तो तुम संकल्प पूर्ति की दुर्दशा से ऊपर नहीं उठ सकोगे और भी एक जगह लिखा है कि अपना संकल्प लेकर जाओ अपनी कामनाएं लेकर जाओ तो भगवान भी संसार है और कामनाओं से रहित होकर जाओ तो संसार भी भगवान है हम हमारा दीवाणी है एक दूसरी जगह लिखा है कि जो कुछ चाहता है भगवान उसके पीछे रहते हैं पीछे खड़े रहते हैं और जो कुछ चाहता है उसके सामने आ जाते हैं <स्थाँगा> एक बार मैंने प्रश्न सुनाया था ना आप आदमी ने एक लड़के से पूछा कि बाबा जी आप भगवान को दिखा सकते हैं ने कहा कि हाँ हाँ मैं लिखा सकता तो हूँ बताइए भगवान कहाँ है पीछे है मुँह पीछे मुड़के देखा तो लिखा नहीं है कहा तो पीछे कहा देख रहा है मुँह करके देख रहा है पीछे के सामने ही तो हुआ पीछे करके पीछे भगवान इन बातों में बड़ी नहर है क्षित है कि जो कुछ भी चाहता है संसार से न चाहता है तो परमात्मा से ही सही तो चाहने वालों को परमात्मा मिलेंगे तो संसार के रूप में ही मिलेंगे क्योंकि कामना तो संसार की ही होती है न लोग ही अगर धन की कामना लेकर के तो भगवान से मिलने जाएगा तो भगवान धन होकर मिलेंगे तभी तो उसे संतोष होगा तो फिर क्या इसी तरह से जो कुछ भी त्यागता है उससे परमात्मा मिलते हैं, हैं कि संसार होकर मिलते हैं फिर सुनते हैं फिर बंधन होता है कि पराधीनता और है फिर नियत होता है फिर तक होता है तो एक बड़ा बढ़िया प्रश्न है कि हम सब प्रकार से उनसे होकर रहे एक प्रकार से नहीं सब प्रकार से तो सब प्रकार से उनसे होकर रहने का ये अर्थ है कि उनके अतिरिक्त उनको और बड़ी है। कुछ भी नहीं चाहिए वही भाई को सोचिए जिसको कुछ भी चाहिए उसके लिए अपने ही में मुख्यमान परमात्मा का अनुभव जो है नहीं हो सकेगा तो अपने पर अपना अधिकार नहीं मुझ पर मेरा अधिकार नहीं है क्यों क्योंकि मैंने अपने को उनके समर्पित कर दिया तो कोई तो तो वस्तु अपने किसी प्रियजन को दे देने के बाद उस वस्तु पर अपना अधिकार माना जाता है तो जिसने अपने को ही परमात्मा को दे दिया अपने पर वो अधिकार कैसे मानेगा और अपने पर अधिकार न होने का अर्थ क्या होगा व्यक्तिगल व्यवहारिक जीवन में क्या होगा कि अपना कहीं संकल्प नहीं अपना कोई सुख नहीं अपने पर अपना अधिकार नहीं तो हम सब प्रकार के प्रभु के होकर रहते हैं तो जिनके होकर रहते हैं बस उनकी सरकार आश्रय है और उनके मंगल में विधान से ही जो होगा तो होगा जो जहां रखेंगे वहां रहेंगे जो खिलाएंगे जो खाएंगे जो कराएंगे जो करेंगे तो ऐसा कौन कर सकता है ऐसा वही कर सकता है सचमुच जिसमें अपनी कोई कामना बाधना शेष बड़ा से आया लगता है वो आदमी भगवान को ऐसा मैंने सुना है बहुत प्यारा लगता है क्या होता है की जिसने परमात्मा कीता के लिए उनके आश्रित होकर रहने में देखे हुए संसार के सब चकमक को छोड़ दिया उस पर परमात्मा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उस आनंद स्वरूप में आनंद की लहरिया उठती है तो उस साधक के जीवन को ऐसे भरपूर बनाती है कि वो सदा सदा के सब प्रकार की अस्थिति और अभाव को मिटा करके एकदम आनंद स्वरूप ही हो जाता है तो। ऐसा होता है तो प्राप्त काल अपनी तरफ से पुरुषार्थ की बात हो गई थी अब इस समय अपने लोगों को थोड़ा सहारा लेने के लिए मैं परमात्मा की ओर से जो बातें होती है मनुष्य के साथ उसकी पूरी चर्चा कर रही हूँ उसका निर्देश ये है कि जिस मनुष्य ने देखे हुए सुहावने युवाओं ने संसार की ओर से अपने को हटाया नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए क्या करिए मुझे तो तुम तो ये सब कुछ नहीं चाहिए मुझे वो उस प्यारे प्रभु की प्रसन्नता में प्रसन्न रहना है तो वो कहते हैं कि ये प्यारे आपकी जिसमें प्रसन्नता हो सो पड़ो मिलेगा तो, तो परमात्मा कहते हैं कि ये भक्ति तेरी प्रसन्नता जिसमें होगी सो तो सौपन्नता में तेरे था तो स्वामी जी महाराज आतम के विदा विधार की चर्चा करते हुए कभी कभी सुनाया करते हैं जोई जोई प्यारे करे सोई सोई मोई भावे जोई जोई मोई भावे सोई सोई प्यारे करे जोई चोरी प्यारे करे सोई तो मोई भावे ये कौन है ये प्रेमी है जोई चोरी करे चोई चोरी मोई भावे प्यारे जो करते हैं उसी में मुझको आनंद आता है कोई मुझको अच्छा लगता है हाँ इतना नहीं जोई चोरी मोई भावे तो प्यार कर जिस मुझे प्रिय लगता है वही वही प्रकार से उनके होकर रहने का पुरुषार्थ किया दक्ष ने तो उसने क्या कहा धोई धोई प्यारे करे तो मोल भाई यानी जो उसमें मुझे बड़ा आंद है बड़ा क्यों क्योंकि भक्ति का अपना कोई संकल्प नहीं है भक्त की अपनी कोई इच्छा नहीं है भक्तता अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है क्योंकि उसमें सर्व उत्पत्ति के आधार जीवन का जो उद्गम है जिसमें से प्रत्येक क्षण में असंख्य असंख्य जीवों की उत्पत्ति हो रही है ऐसा जो तो जीवन का मूल रूप है उस पार भक्त ने अपने अहम को दी कर दिया मैं तुम्हारे आश्रित हूँ हूँ सब प्रकार से मैं तुम्हारा हूँ तो वो कहता है धोई धोई प्यारो करे छोई छोई मोई भारे बड़ा आनंद आ गया अब अपने में अपना करके कोई संकल्प ही नहीं है तो प्यारे जो करते हैं उसी में आनंद आता है बहुत अच्छा लगता है तो अब भक्ति की ओर से वो बहुत तो कम हे छोड़े अब भगवान की ओर से क्या बात हो रही है ई भावे कोई कोई त्याग करे भक्त को जो तो अच्छा लगता है वही भगवान करते हैं क्यों क्योंकि उसी में उनको प्रसन्नता है वे तो आप काम है वे तो कुछ संकल्प हैं वे तो सब प्रकार से पूर्ण है उनको अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं तो अब क्या करेंगे <क्ष्टी> काम ना, ना लेकर हम संसार में रहते हैं तो उन्होंने सृष्टि के संचालन का एक मंगलकारी विधान बना दिया मेरी किसी किसी कामना को पूरी कर ली किसी किसी कामना को पूरी नहीं की और पूर्ति अमूर्ति के सुख दुःख का चित्र दिखाया संसार का बड़ा काम है लेकिन जिसने प्रभु प्रेम से प्रेरित होकर के और दूसरी किसी भी तरह से अपना परिच्राण न भेज करके उन महामहिम की महिमा को स्वीकार करके अपने को सब प्रकार से उन पर आकृत ऐसा जो भक्त होता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय लगता है तो आपने भगवान को प्यार किया और अपने सब संकल्प छोड़ दिए बड़ी बहादुरी है आपकी तो परमात्मा आपसे सत्क छोड़े हैं आपने उनकी प्रसन्नता के लिए अपना संकल्प छोड़ा आर्थिक प्रसन्नता तो के लिए सब लेनाएं करना शुरू कर देते हैं और इस अपनेपन का भाव जो है वो माध्यम अत्यंत प्रिय है अपनेपन का भाव कहां से आएगा ये मनुष्य की ओर से आएगा तो मनुष्य ने संसार में रहकर संसार को देखा संसार की सुंदरता को देखा संसार के गैभव को देखा संसार तो की विस्पन्नता को देखा अनेकों रूप हमने संसार के अपनी आंखों देख लिया और उसके बाद उस स्वयं सिये हुए प्रकाश में विवेक के द्वारा हमने जाना कि सचमुच कभी सुंदर कभी असुंदर कभी प्रभव कभी विसुनता कभी आपत्ति जितनी की जितने रूप बन रहे हैं सब बनने बिगड़ने वाले हैं और इन बनने बिगड़ने वालों के जीतर जो सत्ताध के विद्यमान है वही सदा सजा का है सदा सजा वाला है इस प्रकार के विचारों से संतों की वाणी के सुनकर ग्रंथों के वाक्यों के आधार पर कुछ कुछ महा आ, मानव ऐसे हुए कि तो जिन्होंने सब कुछ उनसे अर्थित करके अपने को उनकी कृपा के छोड़ दिया तुम्हें वैसे अच्छा लगे जिससे तुम्हारी तो प्राप्त छोड़ करो तो उत्तम प्रकार से अपने को अर्पित कर देना और मनुष्य के विदयगा यह अपनापन अब पवित्र हो गया यह अपनापन क्योंकि इस अपनेपन के पीछे कोई कामना नहीं है कोई निर्देश नहीं है कि इसकी भगवान को अपना मान लो जो तो उसके बदले कि ये सब हो जाएगा सुबह तो कुछ नहीं है केवल प्रेम लगाता है और उनकी प्रसन्नता के लिए ही अपने को छोड़ दिया गया तो प्रभु को इतना प्यारा लगता है इतना प्यारा लगता है कि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और एक दिन में सुंदर हम भी मना चाहते हैं कि उनको पाठी कहो उनको पति काम कहो उनको जगत पति कहो उनको ये सब कहो बड़ी बड़ी बातें के लिए उनको उतना अच्छा नहीं लगता है कि जिसकी शक्ति की कोई तो चिन्ह नहीं है उसको तुम शक्तिमान कहोगे तो, शक्ति तो उसे उसकी कोई खुशी नहीं होती है उनके उनके गुरु का इस तरह से उन तरह के नाम उनके दोष तो से उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती है लेकिन उन्हीं का बनाया हुआ मनुष्य जब उनके साथ अपने पद का संबंध बनाता है यह आत्मीयता प्रति बहुत प्यारी लगती है बहुत प्यारी लगती है और जिन्होंने अपना सब कुछ तोड़ा और उनको अपना माना इसको भी तो इतना अभी प्यार करते हैं कि अपना सारा गर्वों को भी ऊपर होता है उतने सभी संतोष नहीं होता है तो फिर अपने को ही उत्पन्द हो सकते हैं ऐसा अनेक तो उदाहरण हम लोगों ने सुना है मनुष्य के साथ अपने पंच संबंध का कितना आदर दिया उन्होंने कितनी तरह से अपना मानने वाले अपनी आर्थिक सुनने वाले को तो उठाया एक मीला मैंने देखी की एक बात बहुत पुरानी बात है आप लोगों को मैंने सुना होगा नाम से मैं पूछते ही लेकिन वो जात का संभाग था तो बहुत प्रेमी भगवान का भगवान के प्रेम की बात जब भक्त के हृदय में आती है तो किसी भी प्रकार की वासना शेष नहीं रहती एक बहुत बड़ी बात है मनोविज्ञान में तो मैंने ये पढ़ा था कि मनुष्य के जीवन में निरस्ता सताती है और तो उसके भीतर काम वासना का उप्रोत होता है और तो जिनको जितनी, जितनी जितनी निरस्ता होती है उनमें उतनी उतनी वासना उग्र होती है उसके विपरीत जिनका संबंध पूछे हो जाता है और जिनके भीतर उनकी प्रीति का रथ आने लगता है उनके भीतर सब वार्थनाएं अपने आप ही गायब हो जाती हैं। जो वार्थना उनसे डरती ही नहीं है काम करता ही नहीं है उस कुम्हार के जीवन में मैंने ऐसा देखा कि जब प्रभु का प्रेम बढ़ने लग गया तो प्रेम से उसका हृदय पवित्र होने लगा पवित्रता में अपने प्राय का भेद लिखने लगा तो ऐसा सा होते एक दिन प्रभु के प्रेम में मग्न की कर रहा था इतने में स्त्री आई है इसके किसी जरूरी काम से तो हृदय उसका इतना शुभ हो गया है वार्षनाएं खत्म हो गई हैं तो कहता है कि देखो तो अब तुम उसको छूना मत अब हम लोग स्त्री पुरुष नहीं है अब तो हम भगवान के हैं अब तो हम भगवान के हैं स्त्री पुरुष का संबंध भी उसके भीतर से निकल गया बहुत पोस्टरता आ गए फिर कुछ दिनों के बाद अब अधिक अधिक ये रमने लगा भगवान की भक्ति में एक दिन किसी जरूरी काम से बहुत बिगड़ती हुई स्त्री आई और वो अपनी मस्ती में भगवान के बहुत बारह था बस आगे दोनों हाथ पकड़ के मिला घर का काम कैसे होगा नहीं करते रहोगे तो दिया गया जब उसको तो में आया उसने देखा कि इतनी है उस तो में लगा के दिया अब तो मुश्किल हो गई मैंने जो इनसे कहा था कि अब हम सब भगवान के पालक से लेकिन पुरुष का संबंध नहीं रहा तो छू दिया धान उसने पकड़ा था उतना उतना उसमें कटवा था भजन में मदन है जो हाथ तो कट गए अब मिट्टी का बर्तन बने गए थे गाँव के लोगों को बर्तन मिले ले गए थे बहुत तकलीफ होने लगी कुम्हार जाटका मिट्टी का बर्तन बनाने वाला बेचने वाला गांव में तकलीफ होने लगी लोगों को और ये भजन में मस्त है भगवान के प्रेम में अब इससे तो कोई काम भी नहीं होता है और हाथ बहुत सठीक है अब क्या होगा तो जब परिवार में तकलीफ होने लगी बाल बच्चे मुखे बनने लगे अब क्या हो काम करने वाला को बैठा हो तो बैठे आप कौन कमाए जाए तो इनको कुछ पता नहीं चला खास कि इन्होंने ध्यान भी नहीं दिया ये अपना वैसे ही मगन रहे तो भगवान देखा कर सिर जाए आए और कुम्हार बनकर आए फतेह पुराने मेले कपड़े की पगड़ी सिपर कर, साथ में एक लड्ढा बोर्ड घूमने वाला लेकर के आए और आकर सकते हैं मेरे बहन मेरे देश में अकाल पड़ा है मैं मिट्टी का बर्तन बनाना जानता हूँ उनको कोई नौकर रखेगा क्या यहाँ किसी को काम है क्या सुना गांव के लोगों तो ने दिखा दिया लोगों ने कुम्हार तो का रास्ता अरे आओ भई आओ आओ हमारा कुम्हा हाथ कटा के बैठा है यहाँ तो मुटी के बर्तन के बिना बहुत अकाध है चलो चलो चलो काम करो यहाँ ले आए कुम्हार के पास उनके पास आकर के उन्होंने बता दिया अपना हाल वही हमारे देश में अकाल पड़ा है मैं कमाई करने के लिए बाहर निकला हूँ मैं तुम्हारे के साथ का हूँ मिट्टी का बनाने आता है मुझसे मिट्टी धोने के लिए साथ में जगह लाया हूँ तुम मुझको नौकर रख लो मुझसे काम करवा लो तुम्हार खुद आनंदित हो जाए लगने बड़ा अच्छा आओ है आओ तो अब भगवान का प्रेमी जो है उसको रोटी सूझती है सीखे और भजन सूझता है पहले वो कहने लगा कि अच्छा भैया ठीक बात है तुम बांध को करिए तो हमारे दरवाजे पर उसको भारत दे दो और आओ जरा पहले भगवान का भजन कर करने ले काम शुरू करोगे तो बुलाया आवे गए और दूरी में अपने कटे हुए हाथ से उनका आज्ञा भी किया और कहा कि आओ थोड़ा भजन कर ले भगवान को याद कर ले फिर मिट्टी का काम करेंगे उसका तो एकदम के मेहमान हो गया बहुत आनंद खा तो तो गया शो करके खड़ा हो गया मुझे लगा भैया तुम कौन हो तुम्हारे तुम स्पष्ट से हमको इतना आनंद आता है, तुम कौन हो भैया सच बताओ तो मुझे याद है बहुत खुरा बात है पर देखा था मेरे तो जल्दी से ही वो दुख नीचे कर रहे हैं कि पहचान हमें वही कुछ इसको बिछने जाए तो मुख हिपा खिपा करके करते तो जा रहे हैं जिन्हें तुम्हारी ही जाता हूँ इस बात पर स्वामी जी महाराज ने मुझे ध्यान दिया मैं तुम्हारी ही जाता हूँ मैं सब करता हूँ मैं तुम्हारा तुम्हारी ही जाता हूँ मैं सुख नहीं जानता हूँ मुझे मिट्टी का तो बर्तन बनाया जाता है तुम्हारी जाता ठीक है।, है, है हो रहा है चल रहा है बर्तन बनाने में उनको क्या देर लगती है जिसके संकल्प मात्र से अनंत अनंतपुर की ब्रह्मांड की रचना हो जाती है उनको मिट्टी का बर्तन बनाने में क्या देर लगे जरा के संकल्प में भेड़ के भेड़ वन बर्तन लग गया पट गया तैयार हो गया कोई ठिकाना ही नहीं है जितना गाँव के लोग चाहो उतना ले जाओ एक एक के घर से दर्शक जीत बीत ले जाओ भटकता ही नहीं है तो जराज के देर में उसमें बर्तन कर गया जराज के डेर में सबकी जरूरत पूरी हो गई और बाकी समय तो तुम्हारे साथ वो अपना मस्ती में सट रहा है तो करते करते गांव से कम उन्हीं की गुणसई था आज मुझे नहीं थे तो वो मिट्टी ढूंढ देता था ये कर देते थे काम हो जाता था और उसके बाद उनके भजन दे उनके आनंद के मशी में करते करते जब जब कुम्हार ठग जाता खूब प्यार करते उसको सिर सह जाते करते कि पूरा दिन हो रहा है तो छत्तीस दिन हो जाए फिर पूजा पूरा तो आराम कर ले फिर उठेंगे तो किसी बनाएंगे जब वो लेट जाता तो इतने प्यार से उसके चरण दबाते दबाते दबाते उसको आराम दिलाते बुला के दे, देख देख करके से देखने वाले भी तो क्या हो रहा है था क्या बताऊंग वही नहीं चलने सुनने के लायक है तो जितने ऐसा प्यार किया और जितने ऐसा प्यार पाया उसका क्या हो रहा होगा तो हम अनुमान ही बन सकते हैं हम बहुत अब दबा बात इस सत्य को प्रकाशित करने के लिए है कि वो सब प्रकार ऐसी उनका होटल खाना पसंद करता है सतमुग प्रभु सब प्रकार से उस भक्त के हो जाते हैं उसकी चाकनी भी करेंगे उसकी सेवा भी करेंगे उसको बजायेंगे उसको आराम भी दिलाएंगे उसके चरण भी दबाएंगे उसको हर प्रकार से प्रसन्न करने की बात रहती है उधर से और हमारी भावना जो है कि मैं सब प्रकार से उनके होकर रहूं तो मेरी भावना थोड़ी दुर्बल होगी और बहुत सीमित होगी लेकिन केवल मेरी अभिलाषा कि मैं सब प्रकार से उनके हो जाऊं परमात्मा को इतनी प्रिय लगती है इतनी प्रिय लगती है कि वो साधक के भीतर की दुर्बल अभिलाषा को अपनी प्रियता दे करके खूब कोशिश करके उसको पक्का कर देती है। ये अपने ये बहुत बढ़िया बात है अगर मुझको ही अपनी सफाई करनी पड़ती तो क्या गा हम कर पाते कि नहीं कर पाते कि क्या होता लेकिन हमारी दुर्बल अभिलाषा को वे अपनी प्रियता का रथ दे करके पूरा कर देते हैं और भक्त जब सब प्रकार से भरपूर होकर करता है कि ये प्रभु तुम्हें वो शिक्षा लगे तो करो तुम्हारी प्रसन्नता जितनी हो तो वे भी अधिक आनंदित होकर कहते हैं ये अब तुम हो पहुंचो मैं बड़ा आनंद आता है बड़ा आनंद आता है एक दूसरे से और समितिधि महाराज से अपने अनुरोहों की बात करते हूँ लेकिन अपने से तो कभी प्रकट करते नहीं किसकी बातें तो रखते तो इतना ही करते कि कुछ नहीं पता चलता है कि फोन से है और कौन से मार्सल है प्रेमी कहता है तुम मेरे प्रेम पर तो प्रभु भक्त को कहते हैं तुम मेरा प्रेमा पर तो भक्त कभी खेली तो प्रभु के नाम बनते हैं प्रभु कभी खेली तो भक्त के नाथ बनता है और भक्त की जो अपनी भावना है वह तो प्रेम स्वरूप होकर उनमें मिल जाता है फिर तो से दोनों की एक दूसरे की पहचान ही नहीं रहती वो कहेगा हम देख तो वो कहेंगे हम देख ऐसा हो रहा है जनकपुर में विदाई के पहले जब बहुत बातें हो रही हैं सख्तियां बैठी हैं लोग बैठे हैं और सब तो अधीर हो रही हैं महल में शासकी विदाई नहीं तो करेंगे सब बुझम कराया जा रहा है बहुत अधीर हो रहे हैं सब लोग वेट आगाम माफ चले जाएंगे हम तो देखें बिना कहते नहीं तो कैसे करेंगे तो कैसे करेंगे तो उस समय श्री किशोरी जी की बारह बजने की अपनी हो सके और सखियां भी बहुत सी थी तो उन सब मे जनों को इस बात का पता था कि ये मर्यादा पुरुष है एक छोड़कर दूसरा विवाह नहीं हो सकता करने की बात ही नहीं थी फिर भी ये अत्यंत अजीब होकर कहती हैं ये आलन आप चले जाएंगे पहले समझे मना रही थी कि जाओ मत यहीं रहो बहुत कहा गया बहुत कहा गया हम ऐसा कर देंगे हमेशा कर देंगे हमेशा कर देंगे तुम यही बस हो यहीं रहो मत जाओ फिर अंत जाना तय हो गया सब वे कहती और कुछ नहीं चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए हमको किशोरी जी को छोड़कर रह सकेंगे इसलिए हम जाएंगी और आपके महन के पीछे सोच की खुटियां बनाएंगी और लाल के दर्शन से हम घूम जाएंगे कोई सुख नहीं चाहिए सुख सम्मान नहीं चाहिए किसी प्रकार से हम लोगों को आप केवल अपने औसर दे उन्ह और आ तो जिन्हों ने उनकी प्रियता के लिए सब प्रकार से अपने को उनकी प्रसन्नता पर छोड़ दिया और केवल केवल उनके प्रिय दर्शन से ही संतुष्ट रहकर करने को अपने को तैयार कर दिया तो बहुत ही प्रेम भरे हृदय से रहते हैं देख सकियो तो मैं सब प्रकार से आपका ही हूँ मैं आपका ही ऊपर रहूँगा आपने कुछ किया हो गया। और कुछ नहीं हुआ प्रेमी जनों ने प्रेम का नाता निभाने के लिए संसार के बढ़ से राज है राजमहरी राजकुमारी थी जनक महाराज के धारी की लड़कियां थी और नगर की लड़कियां थी तो प्रेम का माता निभाने के लिए उन्होंने संसार के वर्गों को शुक्राया तो संसार के मालिक में सृष्टिकर्ता होने के अनंत ऐश्वर्य वाण में अपने सारे ऐश्वर्यों भुला को भुलाकर उनके ही जगहों पर हटने को नो कहती हैं कि हम तुम्हारे बिना नहीं रख सकते सब प्रकार से हम तुम्हारे हैं अपनी शरण में रख रहे हैं वे कहते हैं कि बोल सक्य आपने जो किया है तो किसी भी तो किया सब प्रकार से मैं आपका ही हूँ आपका ही हो हूँ और मैंने ऐसा सुना है कि कुछ प्रियजनों के लिए सचिनों के कभी मिथिला से गए नहीं उस भाव के जो भक्त हैं वहां के वो यही मानते हैं कि ये नित्य किशोर किशोरी सदैव इसी पुरी में है और भक्तों को प्राथमकाल जैसे जैसा उनका भाव है जिसकी जिसकी जैसी सेवा है नित्य किशोर किशोरी के दर्शन वहां पुरी में वहां मिथिला जिस मनुष्य ने मरणशील शरीर को लेकर मनमस की थैली से भरा हुआ शरीर इस मरणशील शरीर को लेकर उस प्रजन्मा अपनी हमी को प्यार करना पसंद किया उसका देह धर्म छूट किया, वह मृत्यु पर सुदूर हो गया मृत्यु उसका स्पर्श नहीं कर सकती और इस धरातल पर दो पांव से विक्रम करता हुआ भी वह प्रभु के प्रेम का प्रतीक होकर स्वयं आनंदित रहता है और उस आनंद रूप को आनंदित करता है जिस साधक के भीतर की यह छोटी सी, सी अभिलाषा है अपनी ओर से कि मैं सब प्रकार से उनका दुखद रहूँ वह सा धन्य है वह घड़ी धन्य है जब उसके हृदय में यह अभिलाषा पैदा की और वो बच्च धनी है जो भी ईश्वर की सत्ता और महत्ता को स्वीकार करना प्रार्थना का अर्थ है उनकी कृपा की आवश्यकता अनुभव करना साधन का अर्थ है बुराई रहित होना भजन का अर्थ है प्रभु की स्मृति का जागृत होना पूजन का अर्थ है सर्वहितकारी कार्य प्रभु की प्रसन्नता के लिए करना यह सब स्वधर्म है शरीर धर्म नहीं है अन्य आशा अन्य विश्वास अन्य भरोसा और अन्य संबंध जीवन में से निकालकर एक ईश्वर विश्वास एवं संबंध पर संपूर्ण जीवन को आधारित करना ईश्वर के नाते से सर्वहितकारी कार्य द्वारा सेवा के रूप में प्रत्येक प्रवृत्ति पूजा भाव से करना अपने सहित तो अपना सब कुछ प्रभु के समर्पित कर उनके शरणापन्न होना प्रवृत्ति में सेवा और निवृत्ति में समर्पण योग यह मानव सेवा संघ के अनुसार भक्ति पंथ की साधना है यह मानव जीवन में प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति का मूल मंत्र है इसको अपनाए बिना किसी देश युग मजहब समुदाय का साधक क्यों न हो भक्ति पंथ में सफलता पा नहीं सकता अतः मानव सेवा संघ के प्रणेता संत ने सभी के लिए भक्ति पंथ में सफलता पाने के अकाट्य एवं अनिवार्य तत्वों को हमारे सामने रख दिया किसी भी साधक को इन अनिवार्य तत्वो को अपनाकर भगवत प्रेम से परिपूर्ण होने में न असमर्थता है न पराधीनता है द्वारा उन्हीं मूलभूत साधनों का प्रतिपादन किया गया जो प्रत्येक युग वर्ग देश, मत, संप्रदाय एवं मजहब के साधकों के लिए अनिवार्य है तथा तो प्रत्येक साधक प्रत्येक परिस्थिति में स्वाधीनता पूर्वक उन्हें अपनाकर सिद्ध हो सकता है जैसे जीवन के सत्य को स्वीकार करना जाने हुए असत्य के संग का त्याग करना निर्जिवेक का अनादर न करना प्राप्त बल का दुरुपयोग न करना प्रभु विश्वास में विकल्प न करना आत्मनिरीक्षण करना व्यक्तिगत सत्संग करना सही प्रवृत्ति एवं सहज निवृत्ति को अपनाना मुख सत्संग एवं समर्पण योग में रहना सुख दुख को साधन सामग्री मानना इन्हें जीवन नहीं मानना सुख में सेवा तथा दुख में त्याग को अपनाना सुख दुख से अतीत के जीवन में सिर शांति पाना कर्तव्य निष्ठ होना अच्छा अकिचन एवं अप्रयत्न होकर भौतिकवादी विश्व प्रेम से अध्यात्मवादी नित्य जीवन से तथा ईश्वरवादी प्रभु प्रेम से अभिन्न होगा अतः सेवा त्याग और प्रेम को मानव जीवन का सुंदरगम चित्र बताया गया अच्छा अकिन एवं अप्रियत्न हुए बिना किसी भी साधक के लिए सिद्धि संभव नहीं अच्छा अकििंचन एवं अप्रियत्न होना स्वधर्म है इसमें किसी प्रकार की पराधीनता नहीं है से नहीं है भगवान की बहुत स्तुति करते हैं परंतु उनको पसंद नहीं करते जो अनुभव सिद्ध है उसके लिए प्रमाण नहीं चाहिए जो श्रद्धा से साध्य है उसमें विकल्प नहीं करना चाहिए यह अनुभव सिद्ध बात है कि पराश्रय में जीवन नहीं है और यह श्रद्धा की बात है कि जीवन अपने में है अनुभव से लाभ उठाओ क्या करो पराश्रय से सुख मतलो नहीं तो दुख की निवृत्ति नहीं होगी आया हुआ सुख चला जाएगा, परंतु आया हुआ दुख नहीं जाएगा सुख की बासना से जन्म होगा और दुख भोगना पड़ेगा सत्ता रूप में सत्ता है परमात्मा की उसमें कल्पित हूँ मैं और जगत जो कल्पित है उसे चाहिए कि परमात्मा की सत्ता में आस्था कर ले कल्पित को कल्पित में आस्था करनी नहीं चाहिए सेवा करनी चाहिए जगत को अपना मानने से जगत मिल नहीं जाता और परमात्मा को नहीं मानने से परमात्मा अलग नहीं हो जाता अतः परमात्मा में आत्म संबंध मानने से परमात्मा मिल जाते हैं और जगत को अपना न मानने से जगत छूट जाता है